विक्रांत तुम क्या बातें कर रहे हो श्रेयस ने अजीब से नजरों से विक्रांत को देखते हुए कहा नाले के आसपास के लोगों ने बताया था कि वो पश्चिम दिशा में, गया था और तुम अब में उसे ढूंढने जा रहे हो तुम तो उल्टी ही गंगा बहा रहे हो तुम सोच क्या रहे हो लेकिन विक्रांत को अपनी सोच और कोई संदेह नहीं था उसने कुछ पल तक सोचते रहने के बाद कहा योगेंद्र बहुत चालाक है कहीं उसने पुलिस को बहकाने के लिए जो सिर्फ खुद को पश्चिम में जाता हुआ तो नहीं दिखाया अरे यार विक्रांत क्या बकवास कर रहे हो तुम वो एक कंपनी में काम करता है कोई टेररिस्ट या खूखार अपराधी नहीं है और ना ही वो मैन वर्सेस वाइल्ड का बियर गिल्स है कि इतना दिमाग लगाएगा यार वो बेचारा अपनी जान बचाता फिर रहा है फटी पड़ी है उसकी इतना तो उसका दिमाग भी नहीं चल रहा होगा विक्रांत ने श्रेयस की सारी बातों को इग्नोर कर दिया वो फिर से सोच में पड़ गया आखिर जब योगेंद्र पुलिस ऐसी बचकर भाग रहा है तो उसे यहाँ नाले के पास से गुजरने की क्या जरूरत थी जबकि यही नाले के पास उसने अंकिता का मर्डर कहीं गुजर रहा था या फिर यहाँ के आस पास कहीं छुपने की कोशिश कर रहा था विक्रांत ने अपनी जेब से फोन निकालकर मैप खोल लिया और उस नाले के आसपास के एरिया को ध्यान से देखने लगा मैप में देखकर विक्रांत को लगा कि इस नाले के आसपास कई सारी बस्तियां और कस्बे बसे हुए थे नाले की दक्षिण दिशा में यानी कि जहां पर वो इस वक्त वो मौजूद है ये थोड़ा पहाड़ी एरिया भी है यहां इस एरिया में जो कस्बे हैं, वो थोड़ी दूर दूर हैं। इधर से ही लोनावला का इलाका शुरू होता है अब अगर योगेंद्र नाले के अगल बगल कहीं छुपने की कोशिश करता है तो यहाँ पहले से ही काफी घनी आबादी वाली बस्ती मौजूद है और यहाँ छुपना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है और फिर अगर वो पश्चिम दिशा में गया होगा तो वो शहर से बाहर निकलने का रास्ता है लेकिन उधर से अगर वो शहर से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो पैदल चलते चलते उसे काफी वक्त लग जाएगा कई दिन में वो शहर से बाहर निकल पाएगा और अगर वो उत्तर दिशा में भागेगा तो उधर साइड भी बस्तियां हैं लेकिन आबादी थोड़ी कम है वहां जाने पर वो पकड़े जाने से तो बच सकता है लेकिन उस एरिया में वो ज्यादा दिन तक छुपकर नहीं रह सकता है और रही बात दक्षिण दिशा की तो वहाँ तो विक्रांत अभी पिछले दो तीन दिन से उसे खोज ही रहा है यहाँ उसे कोई भी सुराग नहीं मिला है अब बचा सिर्फ पूर्व दिशा जहाँ पर योगेंद्र को अभी नहीं ढूंढा गया है विक्रांत ने ध्यान से पूर्व दिशा का मैप देखा तो उसे एहसास हुआ की इधर से होते हुए भी योगेंद्र मुंबई से बाहर निकल लोनावला की तरफ निकल सकता है उस रास्ते में चार पांच छोटे मोटे कस्बे भी थे जहां वो चाहे तो एक दो दिन रुक भी सकता है लेकिन फिर विक्रांत को लगा कि इस दिशा में जाने से वो मुंबई शहर का चक्कर काटते हुए ही बाहर निकलेगा तो पक्का है कि इधर वो नहीं छुप सकता लेकिन फिर विक्रांत के दिमाग में एक बात आई नाले के आस वाले लोगों ने योगेंद्र को पश्चिम दिशा में जाते हुए देखा था इसका मतलब है की वो पूर्व दिशा से ही आ रहा था इसका मतलब यह भी है कि अगर पूर्व दिशा में जाकर योगेंद्र के बारे में कुछ पता करने की कोशिश की जाए तो फिर भले ही योगेंद्र ना मिले लेकिन उसके बारे में कोई खबर तो जरूर मिल सकती है दूसरी चीज आज तो विक्रांत को अदृश्य शक्ति ने भी पहाड़ का संकेत दिया था तो क्या पता कि आज वो अपने काम में सफल हो जाए इसी सोच के साथ विक्रांत ने श्रेयस राव को पूर्व दिशा में साथ चलने के लिए कहा लेकिन श्रेयस तो पहले से ही हार मान चुका था वो अब बिल्कुल भी इस टास्क में काम नहीं करना चाहता था उसने फिर से विक्रांत को आराम करने की सलाह देते हुए अगले दिन चलने की बात करने लग गया हमें तीन दिन हो गए इस कमीने के पीछे भागते भागते मेरी तो अब कमर टूट गई है आह आज तो हिम्मत नहीं है भाई उसकी बातें सुनकर विक्रांत को काफी गुस्सा आया लेकिन आज विक्रांत का मूड थोड़ा ठीक था इस वजह से उसने श्रेयस को कुछ जवाब नहीं दिया विक्रांत ने चुपचाप अपना बैग पैक किया और फिर अकेले ही गाड़ी लेकर पूर्व दिशा में निकल पड़ा श्रेयस को लगा कि विक्रांत अभी योगेंद्र को ढूंढने के लिए जा रहा है तो शाम तक वापस आ ही जाएगा इसलिए उसने विक्रांत को जाने से नहीं रोका विक्रांत के जाते ही वो फिर से अपनी नींद पूरी करने लग गया विक्रांत होटल से निकलकर पूर्व दिशा में गाड़ी चलाते हुए चला जा रहा था रोड थोड़ी खराब थी इस वजह से गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चल रही थी धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए विक्रांत योगेंद्र के बारे में सोच रहा था आखिर वो और कहाँ छुप सकता है कहाँ जा सकता है लगभग दो घंटे की ड्राइव के बाद भी विक्रांत अभी होटल से मात्र 30-35 किलोमीटर ही आगे आया था अब तक गाड़ी में फ्यूल भी कम हो चुका था तो विक्रांत गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए रोड आरोप पेट्रोल पंप ढूंढ रहा था वो आगे बढ़ ही रहा था की अचानक ऐसी उसकी नजर रोड के किनारे खड़े दो आदमियों आरोप पड़ी वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे उनमें से एक आदमी विक्रांत को काफी जाना पहचाना सा लग रहा था उन्हें यूं बात करते देख विक्रांत के पैर खुद ही गाड़ी की ब्रेक पर पड़ गए और वो रोड किनारे ही रुक गया सुबह के करीब 10 बज चुके थे रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था बीच बीच में इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ रही थी विक्रांत चुपचाप होकर सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर खड़ा हो गया विक्रांत ने ध्यान से देखा तो उसे याद आया की जिस आदमी को वो पहचान रहा है वो दरअसल पनवेल ब्रांच का ऑफिसर था जब विक्रांत नैना से मिलने उसके ऑफिस गया हुआ था वहां पर वो आदमी दिखा था उसे यहाँ पर देखकर एक बार के लिए तो विक्रांत शॉक्ड रह गया आखिर ये यहाँ क्या, क्या कर रहा है किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है क्या कहीं अदृश्य शक्ति की वजह से ही तो ये मुझे यहाँ नहीं मिला विक्रांत गाड़ी से उतर रोड पार करके उन दोनों के करीब पहुँच गया उसमें जो दूसरा आदमी था वो थोड़ा बूढ़ा सा दिख रहा था विक्रांत उन दोनों से छुप उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था उसमें जो बूढ़ा आदमी था उससे हाथ मिलाते हुए वो यंग ऑफिसर कह रहा था कि थैंक यू सो मच सर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी अरे कोई बात नहीं पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए काम करती है आप लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है वैसे भी ये केस 10 साल पुराना हो चुका है हम खुद चाहते है की जल्द से जल्द इसके मुजरिम को पकड़ा जाए सर हम भी यही चाहते है चलिए अब आप जाइए मैं भी चलता हूँ ऑफिसर ने कहा विक्रांत उन दोनों की बात सुनकर सोच में पड़ गया ये दोनों किसी 10 साल पुराने केस की बात कर रहे हैं। हो सकता है शहर से इतनी दूर होने पर भी मुझे मीरा अग्रवाल के केस का कोई क्लू मिल रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे जरूर जाकर उससे बात करनी चाहिए आखिर मैं भी तो उस केस के इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा था इसके बाद वो बूढ़ा रोड किनारे ही बने अपने घर के भीतर चला गया उसके भीतर जाते ही वो ऑफिसर भी यहाँ से जाने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा अभी वो कार के करीब था कि विक्रांत उसके पीछे भागता हुआ पहुँच गया हेलो हे हे विक्रांत ने उसे बुलाने की कोशिश की जैसे ही उसने पीछे मुड़कर विक्रांत को देखा वो थोड़ा घबरास गया तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम मेरा पीछा कर रहे हो अरे नहीं यार यही तो मैं सोच रहा हूँ तुम अचानक मुझे यहाँ कैसे मिल गये मैं तो खुद यहाँ किसी दूसरे केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था विक्रांत ने उसे अपनी बातों से कन्वि करने की कोशिश की लेकिन उसे विक्रांत की बात पर यकीन नहीं हुआ उसने विक्रांत को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा अच्छा ये कोई शहर नहीं है कि आप यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, और इतफाक इत से मुझसे मिल गए साफ साफ बताइए आप मुझसे क्या चाहते है विक्रांत ने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और सीधे ही उसके सामने सारी बात रख दी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मैं बस तुमसे ये जानना चाह रहा था कि मेरा अग्रवाल के मर्डर केस का क्या हुआ नैना मैडम को कुछ सबूत वगैरह मिले और तुम उस आदमी से क्या बात कर रहे थे